काफी अच्छी प्रैक्टिस उनकी रही है होम्योपैथी में, में तो उनसे बात करेंगे होम्योपैथी है क्या और होम्योपैथी के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है तो आइए आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस में सुचित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया नमस्ते रमेश जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए रमेश जी एक्चुअली मैंने बी एच एम एस किया था बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी आई डिडिक्ट इन ईयर 2000 mm. 2000 में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है डेली mm. वहां से पास आउट किया था सो इट्स बीन 17 इयर्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी और इस पूरे दौर पे मेरा डॉक्टर बतराज पॉजिटिव हेल्थ क्लिनिक पे भी मैंने वर्क किया है जो कि सबसे बड़ा चेन ऑफ होम्योपैथिक का है हम्म हम्म तो उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्किन और हेयर में बट उसके अलावा भी काफ़ी ट्रीटमेंट किया है, जैसे फीमेल डिस्डर्स और आपका प्री सर्जिकल केसेस वो आपको विस्तार में बाद में बताऊँगी जी। पहले आप ये बता देती हूँ कि होम्योपैथी क्या है नहीं मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो अच्छा हाँ, आपके परिवार तो के बारे में अपने हाँ। अच्छा आ, मैं एक्चुअली पली बड़ी दिल्ली में ही हूँ और एजुकेशन सब कुछ वहीं पे ही हुआ फिर शादी के बाद भी वहीं थी बट अभी पाँच साल से हम लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं और मेरे हजबेंड हैं वो गार्मेंट्स में क्वालिटी एश्योर मैनेजर हैं और मेरे दो बच्चे हैं एक बेटी जो कि साढ़े ग्यारह साल की है और बेटा है साढ़े पांच साल का आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे तो आइए बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में जिस तरह से आपने बीएचएमएस किया है और हाँ होम्योपैथी ही क्यों क्योंकि हमारे पास आज दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पैथी है आयुर्वेद है ओलोपैथी है होम्योपैथी है नेचुरोपैथी है तो फिर होम्योपैथी क्यूँ पहले मैं आपको होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ जी होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन ऑफ़ लाइक लाइक यानी डॉक्टर होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैम्यूल है hmm. uh, like, founder, Hanneman, 1796 में किया था हिमसेल्फ वॉज एन एमबीबीएस डॉक्टर बट ही वॉज इन कन्विंस विदे ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू एलोपैथी तो उन्होंने फिर खुद सारा एमबीबीएस छोड़ के इसमें लग गए कि आ, बुक्स के ट्रांस मतलब ट्रांसलेशन में तो ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने सिंकोना बाघ का एक पढ़ा कि सिंकोना बाघ मलेरिया क्योर करता है तो ये उन्होंने बात अपने माइंड में रख ली और उसके बाद वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए कि ये बाघ अगर क्योर करता है मलेरिया को तो वो डिजीज प्रोड्यूसिंग भी उसमें प्रॉपर्टीज होगी तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए और तब जाके होम्योपैथी का उन्होंने फाउंड किया राइट और जो जो ये ये बनती है है प्रोसेस होता कि बोलते हैं डाइल्यूशन ठीक है सबसे क्रूट फॉर्म होता है मदर टेंचर मदर टेंचर के बाद डायल्यूशन आते हैं जो कि मेडिसिनल अल्कोहल में या डिस्टल वॉटर में बनता है ये और होम्योपैथिक ही क्यों क्योंकि Uh, आपको भी जैसे आपने मेंशन किया कि अलग अलग तैफी हैं एलोपैथी आयुर्वेदा यूनानी और भी हैं। mm -hmm. तो होम्योपैथी का सबसे अच्छा कारण लेने का ये है कि दिस इज द सेफेस्ट मेडिसिन सेफेस्ट मोड ऑफ यू नो ट्रीटमेंट फॉर किड्स आल्सो एक्सेप्ट फ्यू मेडिसन्स इट इज आल्सो सेफ फॉर प्रेगनेंट वुमेन एंड लेपटेटिंग वुमेन राइट right? और इट कैन बी गिवन ये आप आप बच्चे को भी दे सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी को आप ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी साढ़े ग्यारह साल पहले तो वो एक दिन की पैदा होने के बावजूद भी मैंने आ, इसकी आ, मतलब इसको दिया था होम्योपैथिक विद इन अ वन डे ऑफ टाइम तो ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बहुत सेफ है और मैं ये बोलूंगी कि आ, सबसे लीज साइड इफेक्ट है तो होम्योपैथी क्यों ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंडली hmm. ये है कि होम्योपैथिक का अगर आप देखेंगे तो इसका इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जो कि कवर करता है डिजीजेस को चाहे hmm. hmm. आप स्किन में ले ले हेयर को ले ले या आ, आप फीमेल डिसऑर्डर्स ले ले बच्चों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या बड़ों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे एस्तमा एस्थमा का एस सच कोई क्योर नहीं है एलोपैथी में राइट पर अगर आप इसमें देखते हैं होम्योपैथिक में देअर इज परमाटर फॉर एस्थमा जो कि एलर्जिक होता है उसके लिए भी है अगर मैं मेंशन करूं प्री सर्जिकल केसेस जैसे मैंने बोला तो प्री सर्जिकल केसेस यानी जो आपकी किडनी का स्टोन हो, होता है हाँ। राइट तो किडनी का स्टोन के लिए या तो छोटा साइज है सेवन एम mm से कम तो तो आप खूब पानी पीजिएगा और उसी से ही ठीक हो यूरिन से निकल जाता राइट या फिर वाइटामिन सी लेना पड़ता है या फिर एलोपैथिक वे ऑफ यू नो टेकिंग आउट दिन बट लेकिन होम्योपैथिक की बात करें तो अगर स्टोन थोड़ा सा बड़ा है तो ये या तो फिर आपका साइड की बॉडर्स को मूव घिसा के या फिर इसको क्रश कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में करके और थ्रू ब्लैडर निकाल देता है राइट right? हाँ वो अलग बात है कि स्टेज कौन कौन सी है कितना बड़ा स्टोन है अगर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई भी होम्योपैथ मेडिसिन uh, नहीं वो तो सर्जरी ही है बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्री सर्जिकल केसेस ठीक है फिर आपका आता है गोल स्टोन गोल स्टोन भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है फिर आपका आता है टॉन्सिलाइट टॉन्सिलाइटिस इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन और उसके लिए तो एलोपैथ बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको बोल देंगे कि आप जाके टॉन्सिल्स टें बट देर इज नो नीड टू यू नो गो फॉर सर्जरी बिकॉज होम्योपैथी में देर इज सोल्यूशन राइट इफ यू टेक फॉर प्रॉपर यू नो फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स मेडिकेशन तो दिस कैन बी ट्रीटेड फुल्ली प्योर फुल्ली राइट तो क्योंकि टॉन्सल्स जो होते हैं हमारे बॉडी होते हैं अगर आपको यहाँ पे अटैक कर रहा है कोई बैक्टीरिया या वायरस उसका मतलब वो आपके अंदर के लंग्स तक पहुंचने नहीं देगा राइट नहीं। तो वैसे ही अगर टॉन्सल्स को रिमूव कर देंगे तो यही होता है कि आपका सारा अटैक होगा आपके लंग्स पे थ्रोट पे लंग्स पे तो इसके थ्रू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू आपका वो टॉन्सल्स भी सेफ रहते हैं फिर फीमेल डिसऑर्डर में आते हैं तो पोलिसिस्टिक होती है ठीक है जिसको इरेगुलर मेंसेस के लिए भी हमारी मेडिसिन है इरेग्युलर मेंसेस अगर बढ़ जाते हैं आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी पॉलिसिस्टिक कोवेरियन डिजीज तो इसके लिए भी स्टेज के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है तो थ्रू होम्योपैथिक मेडिकेशन ट्रीट किया जा सकता है अनवॉन्टेड फेशियल हेयर भी आ जाते हैं काफी बारी पीसीओडी में जो की चेहरे पे, अनचाहे बाल ने आपने देखे होंगे चिन पे आ जाते हैं वाली जगह पे आ जाते हैं तो उसके लिए भी साथ में अगर दिया जाए एक मेडिसिन ओलियम जेकोलस तो वो भी साथ में काफी अच्छा ट्रीटमेंट करता है तो अगर मैं अभी तो खुद कुछ, कुछ ही मेंशन करूंगी लाइक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्योंकि इतना टाइम है नहीं की मैं सारे कवर करूँ तो यही है इज़ द रीज़न टू टेक होम्योपैथी सुचित्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी मिल रही होगी और जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं जैसे अलग अलग बीमारी जो ज्यादातर महिलाओं में और बच्चों में जो आपने बताया उन सभी चीज़ों से कहीं कही ना कहीं हमारे सभी सुनने वाले भी इस चीज़ों से इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे और इसमें वो लोग किस तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें ताकि उन्हें आसानी से और अच्छे जो आ, जल्दी से बीमारी भी ठीक हो जाए और परमानेंट इलाज भी हो जाए कई बार होलोपैथी होल्योपैथी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है मेडिसिन लेते रहो ठीक फील करते रहेंगे और जैसे मेडिसिन बंद कर दे तो फिर से वापस बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं तो अगर समय है तो थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी जी, जी। जैसे एलोपैथिक में आपने बताया कि कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर होती है रीजन ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन वर्क ऑन बैक्टीरिया और वायरस और वॉट एवर यू नो वो है आपका एंटीजन है राइट तो उससे क्या होता है वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट कर रही है तो इट हैज ऑल्सो गॉड साइड इफेक्ट राइट right? जो कि लीवर से ही मेटाबोलाइज मेटाबोलाइज होता है बट होम्योपैथिक के थ्रू क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम रेज की जाती है कोई भी मेडिसिन लेंगे वो आपकी इम्यूनिटी रेज करेगा जस्ट टू फाइट यू नो फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस राइट तो आपकी इम्यूनिटी जैसे अच्छी होगी वैसे वो बैक्टेरिया के साथ अपने आप अच्छे से फाइट करेगा जैसे कि आर्मी मैन करता है राइट दैट इज द डिफरेंस सभी अच्छा और आइए किस थो कि तरह से ठीक किया जाता है या किस तरह की कि हम लोग को प्रिकॉशन करना चाहिए जैसे कहते हैं कि इस बेटर देन तो मुझे तो वो कुछ ऐसे टिप्स बताइए हमारे सभी जो स्कूल वाले बच्चे हैं या बड़ों को भी टॉन्सल्स हो जाते हैं तो वो अपने आप को ठीक करें एक तो सबसे पहली बात की टॉन्सल दो अगर बच्चों की कॉमन इसलिए है क्योंकि इकट्ठे जब बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है प्ले स्कूल में प्री स्कूल में तो तब उनको इम्यून क्योंकि वो अच्छे इन्वामेंट में एकदम प्रोटेक्टिव इन्वामेंट में होता है घर में कोई एक्सपोजर नहीं होता पर तो बाहर के अगर जैसे जाएंगे प्ले स्कूल में या कहीं और बाहर के नॉर्मल हम बस में ट्रैवल करते हैं ट्रेन में ट्रैवल करते तो वहाँ एक्सपोजर हो जाता है वायरस और बैक्टीरिया का तो सबसे पहली बात बच्चों शुरू से ही अगर आदत लगा दे ठीक है बाहर की हवा खिलाए नेचर के पास ले जाए मिट्टी में भी खेल दें ऑब्वियसली प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ बट हाँ बाहर की नेचर से अटैच होने दें उसके बाद सेकेंडली ये है कि जो भी आपका इम्यून सिस्टम बेटर करने के लिए सबसे अच्छा है तरीका आपका न्यूट्रिशन राइट right? जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो आपके खाने से मिलता है तो बच्चों को आप ये डालें शुरू से ही कि सभी कुछ वेजिटेबल सभी कुछ डालें सभी कुछ खाए सब आहार लें आपका फलाहार हो गया दालें हो गई चपाती हो गई राइस हो गया और वैरायटी ऑफ फूड इट शुड बी लाइक फूड शुड बी बैलेंस्ड बैलेंस जाए विद वैरायटी ऑफ फूड ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो हमारी लड़ने की खून पड़ता है इम्यूनिटी आती है वो तो उसी से ही आती है ये सब जो हम रोटीन में खाते हैं ठीक है फिर तीसरी बात ये आती है कि जहां जहां आपको लगता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है तो तुरंत फर्स्ट स्टेप होता है डॉक्टर के पास जाएं। हाँ ऑब्वियसली आई म होम्योपैथ तो मैं बोलूंगी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज पर ही पकड़ ली जाए बीमारी तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं जैसे फर्स्ट स्टेज आप लगा लीजिए तो सेकेंड स्टेज में जाने से पहले ही रोक लिया जाएगा ठीक है और बाकी ये है कि हाँ टॉन्सिलाइट अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो सिलाइन वाटर यानी नमक पानी जो गुनगुना पानी से हम गार्गल्स करते हैं दैट इज द बेस्ट वे राइट उसके बाद प्रोटेक्शन रखना है ज्यादा ठंडे से अगर हो जाता है तो ठंडा अवॉइड करना है राइट right? एकदम जेल्ड आइसक्रीम वगैरह से भी हो जाता है काफी बच्चों को तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए और साथ में जो है डायरेक्ट अगर टॉन्सलाइट हो चुका है तो उसमें गले को भी कवर करिए बाहर से जैसे कि माउंट आबू या कहीं और जाते हैं आपके यहाँ पे ठंडा मौसम है बहुत तो थोड़ा सा हल्का सा मफलर ले लिया स्टोल ले लिया थोड़ा गला बच्चे का कवर कर दिया तो उससे भी थोड़ा सा कोल्ड एयर डायरेक्ट नहीं लगती गले में तो ये चीजें हैं जो कि प्रिकॉशंस के तौर पर ली जा सकती है और इसमें जैसे होम्योपैथिक होम्योपैथी अगर हम लोग लेना चाहें तो किस टाइप का के लिए मेडिसिन ले सकते मेडिसिन काफी हैं क्योंकि होम्योपैथिक बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन टैलिटी ऑफ सिम्टम्स तो वो हमें सारी सिम्टम्स हम पूछते हैं अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये सिर्फ टॉन्सिलाइटिस देख के नहीं दे देता नहीं। वो आपके थोड़े से सिम्टम्स पूछते हैं कौन सी साइड में पेन है गला देख के देखेंगे कि कौन सी साइड में ज्यादा स्वेलिंग है कौन सी साइड ज्यादा इफेक्ट होती है डेड कितना है पस फॉर्मेशन तो नहीं है क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन और डिफरेंट सिम्टम पस हो जाएगा उसके लिए मेडिसिन चेंज हो जाएगी सिर्फ फर्स्ट स्टेज है स्वेलिंग है एंड है ड्रेड है उसके लिए अलग मेडिसिन है जैसे कि बेलाटोना राइट right? mm -hmm. अगर आगे जाते हैं तो सिलीशियार्क मर्क तो आयोडाइट मार्क mm -hmm. मार्काइडोक्वम बहुत सारी मेडिसिन हैं mm -hmm. जो कि आप ले जा सकती है और अगर बाकी और जो डालती है टॉन्सिल का ही स्पेशली वो भी आपको अवेलेबल होती है फार्मेसीज़ हो में। तो फार्मेसी जी डॉक्टर सुचित्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग टॉन्सिल से बचने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छी तरह से मैंटेन रखें और अलग अलग टाइप के जो वेराइटी ऑफ फूड्स है दाल चावल और सभी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं जैसे हमारी सब्जियां वगैरह सब, सब चीज़ें हम लोग खा सकते हैं जैसे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहे और इन सभी चीज़ों को आप बच्चों के साथ जब भी आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों को इस तरह की तकलीफ होती है तो प्रिकॉशन लेते रहेंगे और मेडिसिन लेके ठीक भी हो सकते हैं लेकिन जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना अच्छी बात है तो आइए डॉक्टर सुचित्रा जी हमारे साथ हैं जो होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं और काफी अच्छी बातें उनसे हो रही हैं लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो मैं चाहूंगा ब्रेक में एक बहुत ही खूबसूरत तो आपको बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बताइए और दो लाइने सुना दीजिए एक गाना है अभी मुझे याद आ रहा है आप पूछ रहे हैं तो जो की शबाना आजमी पर पिक्चराइज किया गया है वो कुछ ऐसे जाता है रा जिंदगी हैरान हूँ मैं हैरान हूँ मैं तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है गाना हम्म <laughs> और उस टाइम पे भी काफी हिट हुआ था <laughs> जी <laughs> जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है आप सुन रहे हैं जिंदगी हैरान है ओ हैरान हो मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हो मैं ओ परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ वानों से हूं ओ परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ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 छाओ के ठंडे साए हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और सुचित्रा जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत खूबसूरत गीत जो ओल्ड मेलोडीज में से एक गाना उन्होंने सुनाया तो नाराज नहीं मैं जिंदगी तो वही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये गीत हमें टच करता है स्पर्श करता है जो हमारे फीलिंग्स है उसमें सभी चीजें हम फील कर पाते हैं तो वही है एक बार फिर से सुचित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी का तो एक सत्रा, ऐसे साल साल सॉरी आपको हैं तो, है। तो काफी अच्छा एक जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो हो जो डिजीज़ आपने ठीक किया हो, उसके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पस... रमेश जी क्रॉनिक डिजीजेस तो काफी ट्रीट हुए हैं सत्रह सालों में <laughs> सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ जो कि शायद लोगों को नहीं मालूम जो की हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं स्किन में अगर बात की जाए ल्यूकोडर्मा ये वैसे तो आ, और लिए। बिट्टी लिखो बिट्टी लिखो तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बट ल्यूकोडर्मा जो है जो सफेद लाग हो जाते हैं बॉडी में अलग अलग टाइप के होते हैं एक बिट्टी लेको होता है ल्यूकोडर्मा होता है, तो वो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथिक से होम्योपैथिक मेडिसिन से क्यूँकी काफी कुछ ये प्रॉब्लम जो है ग्लूकोडर्मा बिट्टी लेको दे आर रिलेटेड टू योर इमोशन काफी हद तक काफी परसेंटेज तक जो रिसर्च किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपका सिर्फ बॉडी पे ही नहीं आपकी स्किन पे ही नहीं आपके माइंड पे भी एक्ट करता है और वो आपका स्ट्रेस लेवल जो कि स्ट्रेस ये वैसे विदाउट एनी कॉज हो जाते हैं बिटिली को बट अगर स्ट्रेस फैक्टर है टेंशन है किसी की लाइफ में या डिप्रेशन था तो उसकी वजह से एग्रोवेट हो जाता है बढ़ जाता है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी से लेकर माइंड तक माइंड टू बॉडी एवरी प्लेन में वो एक्ट करता है जो कि अगर आपकी डिप्रेसिव स्टेज की है स्ट्रेस में है टेंशन में है तो वो भी बेटर हो जाता है मतलब इनडायरेक्टली ये स्ट्रेस हॉर्मोन को कंट्रोल करता है नहीं, नहीं, नहीं। तो उसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं पर वो भी मैंने बताया कि कितना क्रॉनिक है कितना स्टोरेज पे है कितना ज्यादा फैला हुआ है कितना ज्यादा सिवियर है उन सब पे डिपेंड करता है राइट right? फिर किडनी स्टोन उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है काफी अच्छा जो भी किडनी स्टोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सिम्टम्स हैं साइंस हैं जैसे यूरिन में जलन होना फिर एकदम पीठ में कमर के पीछे वहाँ पे दर्द होना वो सिम्टम्स भी को भी कम करता है फिर अगर हेयर लॉस की बात की जाए तो उसको भी कंट्रोल में करता है पर एक क्लियर करना चाहती हूँ हेयर लॉस में कि जो आप सोचते हैं कि एकदम से घने बाल आ जाएंगे वो नहीं होता बट अगर आपका जैसे स्टेजेस हैं मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बॉलनेस में फीमेल में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि मेल पैटर्न बॉलनेस में जो टेस्टोस्टेरॉन है ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टिरॉन वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पैटर्न बोलनेस में mm -hmm. तो वो जो पैटर्न होता है वो अलग अलग स्टेज से होता है पहले फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज राइट right? mm -hmm. तो जो फर्स्ट स्टेज का है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है वो बोलनेस mm -hmm. तो वो आपका डिले हो जाता है मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल होगा ही नहीं आगे राइट right? mm -hmm. वो नहीं होता आपका जो स्टेज सेकेंड विद इन फ्यू ईयर्स आने वाला था वो थोड़ा डिले कर देगा थोड़े उसके बाद आएगा वो स्टेज राइट hmm. पर ये एक्सपेक्ट मत करिए कि पहले जैसे आपके यंग में घने थे वैसे ही हो जाएंगे राइट क्योंकि उसकी भी स्टेजेस होती हैं। अगर डोमेंट है लाइक अगर कोई हेयर फॉलिकल डेड हो गया मर गया है तो उसको जिंदा तो कोई भी नहीं कर सकता बट अगर डोमेंसी में है डोमेंसी यानी हेयर फॉलिकल इज अलाइव बट इट्स अंडर द रू अंडर द स्किन राइट right? hmm. और काफी टाइम तक रह सकता है आपके स्कैन पे तो उससे रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं तो दैट मींस बॉलनेस कैन बी प्रिवेंटेड फॉर्दर इट कैन बी डिलेड फॉरदर राइट और फीमेल पैटर्न बॉलनेस में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जैसे दोस्त डिलीवरी हो जाती है फीमेल्स को तो काफी टाइम तक रहता है काफी ईयर्स तक तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए तो रिकवरी जल्दी हो जाती है अगर किसी बीमारी के बाद जैसे टाइफ के बाद बाल झड़ते हैं तो तुरंत अगर लेगी जाए तो वो हेयर फॉलिकल्स और हेयर लॉस को बचाया जा सकता है काफी हद तक तो ये चीजों में भी आपका काफी अच्छे रिजल्ट हैं फिर अगर आप सिंचाई की बात करें आंखों के ऊपर एक पलक के ऊपर वो हो जाता है फुलसी टाइप का तो उसके लिए भी चीरा लगाना पड़ता है अगर दूसरे फील्ड में जाएंगे बट हमारे होम्योपैथिक में वो मेडिसिन से ही और उसका रिकरेंसी भी खत्म हो जाता है राइट right? hmm. फिर स्किन की काफी प्रॉब्लम्स है एलर्जीज हैं आपका आ, और भी है जो कि वाइट स्किन इज वाइट यू नो टॉपिक विच कैन नॉट बी कवर दो मिनट में नहीं कवर कर सकते बस बहुत सारी चीजों के लिए है जी, जी. जो कि आपका बेटर किया जा सकता है hmm. बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस बात को सुनकर खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि कुछ कुछ नॉलेज जो उनके पास नहीं है वो नॉलेज उनको मिल रहा है और होम्योपैथी किस तरह से काम करता है स्लो एंड स्टडी लेकिन अच्छी तरह से परमानेंट इलाज कुछ होते हैं और कुछ चीज़ें जो है नहीं होते हैं लेकिन वो क्यों नहीं होते उसके रीज़न भी है तो वो चीज़ें आपने बताने की कोशिश की बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे अभी बालों की ही बात आपने ली है मेल में अगर बाल नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है या फिर अगर समझो थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया उसी समय अगर हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं तो क्या वो बाल गिरना रुक जाएंगे या फिर उनके बालों को मैंटेन कर सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है हाँ मैंने जैसे की जिक्र किया की ये डिले कर सकते हैं जैसे अगर स्टेज वन पे है तो वो आपका स्टेज टू में जल्दी जाने से स्टरीली जा, मतलब बहुत फास्ट जाने से डिले कर सकते हैं अच्छा अच्छा। पर जो गॉड ने दिया हुआ है जो प्रोसेस जो भी एजिंग हो गया चाहे आपका बाल झड़ना अगर फैमिली हिस्ट्री में हो वो हम रोक नहीं सकते बस डिले कर सकते हैं देयर आर ऑलवेज लिमिटेशन इन एनीपैथी राइट वो लिमिटेशन तो कहीं ना कहीं हर सब में ही आती है <laughs> कि हम एकदम मतलब जैसे यंग में आपके बाल थे वो पूरी जिंदगी भर तो बहुत कम हाँ, हाँ, हाँ, exactly. तो ये होता है जी बाकी ये होता है कि सबका केस करता है ना मैं तो हर व्यक्ति के अपनी नेचर अपनी स्टेमिना अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी बीमारी हाँ, से रिकवर करता है या कितना डिले होता है या चीजें जो है जो नेचुरली चीजें होने वाली है वो तो होंगी उसको थोड़ा बहुत रोका जा सकता है बाकी परमानेंटली हम उसे जैसा चाहिए इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होगी नहीं, हो तो तो कुछ चीजें कुदरत और समय पर कुछ भी छोड़ना लेंगे सबसे बड़ी बात रमेश जी मुझे लगता है की आप जिंदगी में जो चीजें आ रही है उनको पॉजिटिवली सही बात है सही बात है अगर आप खुश रहेंगे तो काफी आधी बीमारियां तो अपनी खत्म हो वैसी और चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही जैसे कि आपने सुना अभी डॉक्टर साहब खुश रहेंगे तो बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो खुश रहना ये अपने हाथ में है आप सदा खुश रहें मस्त रहे और बीमारियों से दूर रहें ऐसी शुभाषा के साथ जाते जाते मैं सुचित्रा जी से कहना चाहूंगा की एक मैसेज जरूर कोट करें हमारे सिविल इस के लिए मैसेज यही है की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एक तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट हु डोंट हैव पेशेंस सो वो बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस होना क्योंकि इतना जल्दी नहीं क्योंकि आप जो पैसा कहीं और जाके खर्च करने वाले हैं कॉस्मेटिक फील्ड में कॉस्मेटिक क्लिनिक में या फिर सर्जरी के लिए जी। तो अगर वो आपकी मेडिसिन के थ्रू ही हो जाता है तो कुछ ना कुछ आपको फॉलो और तसल्ली करनी पड़ेगी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए बस ये है मेरा मैसेज और बाकी ये है कि हाँ, positivity is very important. अगर आप positive की कोई ले, ले तो right? जी, जी, बताया धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आज के लिए बस थांक इतना ही विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडिमो के साथ आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट सुनते रहो स्क्र राधेरा